तो ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग ज्ञान से पहले कर रहे थे द्वितीय अधिकरण है आत्मेति उपगछति इत्यादि और इसमें बहुत सी चर्चा भाष्य में हम लोग कर चुके हैं ये बताया गया प्रथम अधिकरण में कि वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यास आदि की आवृत्ति करनी चाहिए श्रवण निवर्त दोष चित्त में से जब तक नहीं जाते तब तक श्रवण की आवृत्ति से भोजन तब तक करना ही है जब तक सुधा की निवृत्ति नहीं होती क्षुधा एक दोष है तो सुधा दोष की निवृत्ति होने तक भोजन करते हैं ऐसे श्रवण निवर्त्य दोष की निवृत्ति तक तक उसका साधनभूत श्रवण करना उससे निवर्ते है उससे निवर्त दोष हैं प्रमाण विषय संशय संशय प्रमाण विषयक संशय विपर्य के निवृत्त होने पर श्रवण पूर्ण माना जाता है वेदांत का तात्पर्य अवधारण हो जाता है वेदांत का तात्पर्य अवधारण पर्यंत ही श्रवण होता है तो तात्पर्य अवधारण होने पर भी प्रमेय विषय संशय विपर्य जिसको वेदांत का तात्पर्य निर्धारित है उसके बुद्धि में भी रह सकता है प्रमाण विषयक संशय विपर्य रहित बुद्धि होने पर भी ब्रह्मात्म एक विषयक संशय विपर्य आत्मक चित्तगत वृत्ति रह सकती है विषय अलग अलग है उनका पहले प्रमाण विषयक संशय आत्मक वृत्ति का विषय प्रमाण था अब प्रमे यानी वेदांत प्रमाण का प्रमेय ब्रह्मात्म एकत्व और तद विषयक संशय जिसको वेदांत का तात्पर्य अवधारण हो गया है उसके बुद्धि में भी हो सकता है और जिसको वेदांत का तात्पर्य अवधारण हो गया उसे भी विपरीत भावना कहो या प्रमेय विषय विपर्य कहो रह सकता है इसकी निवृत्ति के लिए संशय की निवृत्ति के लिए मनन विपर्य की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन ये साधन है ये प्रमेय विषय को संशय निवृत्त होने तक करना ही होता है मनन प्रमेय विषय को विपर्य की निवृत्ति तक निधि करना होता है नहीं तो साक्षात्कार नहीं हो पाता और साक्षात्कार के बिना वासना क्षय और अविद्या निवृत्ति नहीं होती अभानापादक आवृत्ति आभानापादक अविद्या रति ही है वो भी दोष है उन दोषों की निवृत्ति के लिए साक्षात्कार जरूरी है और साक्षात्कार के लिए आवश्यक है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रमेय विषक संशय प्रमेय विषक विपर्य नामक दोष की निवृत्ति उनके साधन मनन निधिध्यासन की भी आवृत्ति अपेक्षित है इस प्रकार ये श्रवण मनन और निधिध्यासन जो ज्ञान के अंतरंग साधन हैं, इनकी आवृत्ति जिज्ञासु को उनके द्वारा निवर्त दोषों की निवृत्ति तक करनी ही है ये प्रथम अधिकरण आवृत्ति असकृत उपदेशात से बताया गया अब द्वितीय अधिकरण से यह बताया जा रहा है निधिध्यासन करना है का अर्थ है एक प्रकार तो से मनन निधिध्यासन तो ध्यानात्मक ही है न एक प्रकार से आत्मचिंतन है वेदांत अनुकूल युक्तियों से जो आत्मचिंतन है ब्रह्मात्मा एकत्व तो साधक युक्तियों से भेद बाधक युक्तियों से चिंतन इसे कहा जाता है मनन और निध्यासन फिर श्रवण मनन से निश्चित अर्थ का ग्रहण तदाकर चित्तवृत्ति का निरंतर प्रवाह अब वो कैसे करना है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा का ब्रह्म का ग्रहण कैसे करना है तो कहते ये संशय पर ज्ञाता क्या अपने से भिन्न समझ करके ब्रह्म का ग्रहण करेगा या उसे अपने से अभिन्न समझ करके ग्रहण करेगा भेदवादी तो कहेंगे उनको भेद इष्ट न होने से भेदे चिंतन अभिष्ट है यह पूर्व पक्ष रहेगा इस अधिकरण का द्वितीय अधिकरण का पूर्व पक्षी ने अपनी बात को स्थापित करने के लिए अनेकों युक्तियां बताई जिसका विचार पहले हम लोग भाष्य में और टीका में कर चुके हैं और सिद्धांत व्याज्य ने सूत्र से बताया कि आत्मा इति उपगछति आत्मा यानी अहम अर्थ मैं इसी रूप से हमारे वैदिक शिष्ट लोग वेदांत प्रतिपाद्य तत्व का ग्रहण करते हैं उपगछति यानि गृणंति और इति शब्द का आत्मा वेदातत्व उपगछती अने गृहती शिष्टों ने मैं इस रूप से ही वेदांत वेद्य वस्तु का ग्रहण किया है तम वे तुम वे अहम अस्मि भगवो देवते इत्यादि जाबाल श्रुति से ये बताया गया कि ब्रह्म का ग्रहण करने वाले जिज्ञासु ये कहते हैं कि आप मैं हूँ और मैं आप हैं तो यह एक दोनों का अभेद ग्रहण कर रहा है और केवल ब्रह्म का मैं के रूप में ग्रहण करते हैं ऐसी बात नहीं अपने शिष्यों को भी वैदिक शिष्ट लोग ब्रह्म का ज्ञापन आत्म रूप से ही करते हैं ये सत आत्मा सर्वांतर ए सत आत्मा अंतर्यामी आंतरियामीअमृत ऐत आत्मिद्यम स आत्मा तत्वसी श्वेतो इत्यादि वाक्य से अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को तत्व महापुरुष वेदात प्रतिपाद्य तत्व का मै के रूप में ही ग्रहण कराते हैं ग्रहयंती ज्ञापन करते हैं ये आत्मेती उपगछन्ती ग्रहयंती इससे बताया गया और सूत्र में तू शब्द है पूर्वपक्ष पक्ष का व्यावर्तक तो इस प्रकार ये भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या भी हम लोग देख चुके हैं और भाष्यकार भगवान पूर्व पक्षी के द्वारा अपनी बात को रखते समय जो जो युक्तियां बताई गई थी उनका अनुवाद करके खंडन कर रहे हैं उनमें से कुछ युक्तियों का पूर्व पक्षी के खंडन भाष्य में जो हुआ उसे हम लोग देख चुके हैं यहां तक हो गया है हमारे पास जो पुस्तक है आठ सौ तैतीस नंबर पृष्ठ पर उक्तम न विरुद्ध गुण अन्योन्यात्म संभव इति यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पूर्व पक्षी का कथन था कि परमात्मा अपहत पापमत्वादि धर्म वाला और जीव तम पदार्थ पुण्य पापादि से युक्त हैं धर्माधर्मादि से युक्त हैं तो अपहत पापमत्वादि और धर्माधर्मादि युक्तता यानी धर्माधर्मादिराहित्य तथा तो धर्माधर्मादि युक्तता ये परस्पर विरोधी धर्म है और इन परस्पर विरोधी धर्मों का यदि जो धर्मी है उसे एक मानेंगे तो मानना पड़ेगा तादात में परस्पर विरोधी धर्म वाले जो दो पदार्थ हैं उनका अन्योन्य रूपता यानी तादात्म्य अभेद असंभव है संभव नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी ने जो कहा था कह रहे हैं कि ये तू विरुद्ध गुणयो हो यानी विरुद्ध हैं गुण जिनके तत्म पदार्थ के ऐसे तत्पदार्थ तथा तुम पदार्थ का अन्योन्यात्मत्व अभेद अभेदो न अन्योन्य रूपता दोनों में संभव नहीं है अभेद संभव नहीं है ये तू तम के पास में न है ना तो परस्पर विरोधी गुण वाले तत्पदार्थ तुम पदार्थ का एकत्व संभव नहीं है विरोधी धर्मवत्ता होने से ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था इसके विषय में भाष्कर भगवान कह रहे हैं नायम दोष कहते हैं जो आपको परस्पर विरोधी धर्म तत्पदार्थ तम पदार्थ में प्रतीत हो रहे हैं उसके कारण अभेद असंभव प्रतीत हो रहा है ये दोष संभव नहीं है सिद्धांत मत में क्यों कहते विरुद्ध गुणताया मिथ्या तूपत्ते तत्पदार्थ तुम पदार्थ में जिन विरोधी गुणों की प्रतीति हो रही है वे विरोधी गुण उनके स्वरूप नहीं है स्वरूप भूत गुण नहीं है धर्म नहीं है औपाधिक धर्म है औपाधिक होते हैं आरोपित जैसे स्फटिक में लालिमा औपाधिक है उसका स्वरूप नहीं है तो स्पटिक में लालिमा जैसे औपाधिक है मिथ्या है ऐसे ही परस्पर विरोधी गुणवत्ता तत्पदार्थ तव पदार्थ में उनका अपना स्वरूप नहीं है पारमार्थिक नहीं है आरोपित है मिथ्या है इसलिए उन मिथ्या गुणों का त्याग करके विवेकी पुरुष जपा कुसुम सन्निहित स्पटिक को आख से लाल दिखने पर भी विवेक बुद्धि से सफेद ही स्वीकार करता है क्योंकि उसमें लाली माँ आरोपित देखता है और तत्वदृष्टिया वह स्वरूपतः शुक्ल है ऐसा ग्रहण करता है ऐसे तत्वमसी इत्यादि वाक्य जीव और परमेश्वर में जो परस्पर विरोधी धर्म देख रहे हैं वो स्फिक में लाली माँ के तरह आरोपित हैं और दोनों का जो स्फटिक का जैसा स्वस्वरूप है शुभ्र मात्र ऐसे चेतन मात्र हैं, प्रज्ञान घन ये भी है प्रज्ञान घन वो भी है उस स्वरूप में स्वतः कोई भेद नहीं है इसलिए स्वतः अभेद है और आरोपित भेद है परस्पर विरोधी गुणवत्ता कारण उन आरोपित विरोधी गुणों को लेकर के स्वतः सिद्ध अभेद का अपलाप नहीं किया जा सकता ये यहां पर कहते हैं कि नायम दोषह विरुद्ध गुणताया मिथ्या उपपत्ते तो कोई विवेकी जपा कुसुम सन्निहित स्पटिक के सुब्रता का खंडन नहीं करता लाल दिखने पर भी ऐसे ही परस्पर विरोधी धर्म वान प्रतीत होने पर भी स्वतः सिद्ध जो तत्व पदार्थ का एकत्व है उसका अपलाप नहीं किया जा सकता ये यहां पर कहा आगे है पुनर उत्तम ईश्वरा भाव प्रसंग पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती यू पुनरुक्तम इत्यादि की अवतरण टीका है ईश्वरस्य न सुरु इधर जीव्य भाव सुरईदीपृष्ठपर्टिका ईश्वर से जीवत्व न प्रतिद्यम येन ईश्वरा भाव सै किंतु जीवस कते हैं वेदान्त वाक्य तत्व तत्पदार्थ में त्वम पदार्थ रूपता नहीं बता रहे हैं यानी तत्व तत्वशी इत्यादि वाक्य में उद्देश्य किसको माना जाए विधेय किसको माना जाए तो यदि ये, ये कहते हैं कि तत्पदार्थ ईश्वर उद्देश्य है और त्व पदार्थ विधेय है तो अर्थ निकलेगा तो उद्देश्य में विधेय रूपता को ये वाक्य बता रहा है यानी ईश्वर की जीव रूपता अज्ञात है उसका ज्ञापन कर रहा है और यदि ऐसा मानेंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा था तत्वमशाधी वाक्य से यदि तत्पदार्थ में पदार्थ रूपता यानी जीव रूपता को बताया जाएगा तो तत्वशी वाक्य वाक्य रूप प्रमाण से ईश्वर जीव रूप है ये निश्चित होगा तो ईश्वर जीव रूप है यह निश्चित हो जाएगा तो फिर ईश्वर समाप्त तो हो जाएगा ईश्वर के अभाव का प्रसंग आएगा और ईश्वर का अभाव यदि मानोगे तो फिर ईश्वर प्रतिपादक वेद वाक्यों में अप्रामान्य की आपत्ति आएगी ये पहले पूर्व पक्ष ने कहा था उसका निराकरण करते हुए कह रहे हैं तत्वमशादी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ईश्वर में जीव रूपता को बताने में नहीं है वेदांत वाक्य ईश्वर को जीव रूप बताने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं कोई वेदांत वाक्य ईश्वर यानी असंसारी परमेश्वर संसारी जीव रूप है असंसारी परमेश्वर का संसारित्व बताने के लिए नहीं प्रवृत्त हुआ है वेदांत ये यह यहाँ पर बताया टीका में कि ईश्वरस्य से न प्रतिपाद्यम वेदांत वाक्यों का प्रतिपाद्य ईश्वर में जीव रूपत्व नहीं है ये न ईश्वरा भावस्या यदि वेदांत वाक्य ईश्वर को जीव रूप बताएंगे तब तो ईश्वर के अभाव का प्रसंग आएगा वो तो वेदांत वाक्य नहीं कर रहे हैं इसलिए ईश्वरा भाव का प्रसंग नहीं है तो कहा कि यदि ईश्वर का जीव रूपत्व तो वेदांत वाक्य नहीं बता रहे हैं तो फिर क्या बता रहे हैं? तो कहते हैं किंतु जीवस्य ईश्वरत्व तत्व शादी वेदांत वाक्य जीव को ईश्वर रूप बताने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो कहा यदि वेदांत वाक्य संसारी जीव को ईश्वर रूप बताएंगे तब तो जी तत्वशादी तो वाक्य जीव को बताएंगे असंसारी परमेश्वर रूप नित्य मुक्त परमेश्वर रूप कि तुम नित्य मुक्त हो ऐसा बताएंगे यदि तो वेदांत तो शास्त्र का अधिकारी मुक्त है कि बद्ध है मुक्त पुरुष तो उपनिषद का अधिकारी है क्या नहीं है बद्ध है और तत्वम तो शादी वाक्य क्या कह रहे हैं कि तुम नित्य मुक्त परमेश्वर हो ब्रह्म हो तो यदि जीव की ब्रह्म रूपता यानी नित्य मुक्तता में तात्पर्य वेदांत का मानेंगे तो जीव ही नहीं रहेगा फिर नित्य मुक्त ब्रह्म ही है जीव है ही नहीं तो जीव है नहीं का मतलब बद्ध है ही नहीं तो बद्ध नहीं है तो फिर अधिकारी नहीं होगा तो अधिकारी का अभाव होने से वेदांत शास्त्र अप्रमाण होगा ये दोष पूर्व पक्ष ने पहले कहा था उसके विषय में कह रहे हैं कि नच एवं अधिकारी अभाव एवं यानी वेदांत का संसारी जीव में असंसारी ब्रह्म रूपत्व तो बताने में तात्पर्य मान लेने पर भी जो दोष पूर्व पक्षी बता रहे थे अधिकारी का अभाव रूप वो दोष नहीं आएगा वेदांत मत में क्यों नहीं आएगा कहते इसलिए नहीं होगा कि एकत्व तो प्रबोधात प्राक अधिकारी भेद अंगिकारात अंगीकारात इत्यानुक्त इत्यादि ना तो कत्यादि वाक्यों से ब्रह्मात्म एकत्व तो की अनुभूति होने से पहले तक एकत्व तो प्रबोध शब्द का अर्थ है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभूति यह अनुभूति होने से पहले अविद्या अवस्था में जो औपाधिक भेद हैं उस औपाधिक भेद को लेकर के तम पदार्थ बद्ध हैं और तत्पदार्थ असंसारी है और वो जो संसारी अपने आप को बद्ध अनुभव कर रहा है वह अधिकारी है बोध होने से पहले तक बोध होने के बाद अधिकारी नहीं है तब तक जब तक अपने आप को अज्ञानी अनुभव कर रहा है अपनी ब्रह्मरूपता को नहीं समझ पा रहा है तब तक अधिकारी हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि एकत तो प्रबोधात प्राक अधिकारी भेद अंगीकारात तो अधिकारी का वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म से भेद माना गया है वह अन्वेष्टा है और अन्यव्य है वेदांत प्रतिपाद्य तत्पदार्थ ब्रह्म इसे कह रहे हैं सिद्धांति पुरुपक्षी के द्वारा बताए गए दोष का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं कि यद पुनरुक्तम ईश्वरा तत्सत तो ईश्वरा भाव का प्रसंग भी आगे और भी यद पुनरुक्तम है क्या है? और जो है ना हाँ, इसका इसका है हाँ। हाँ, नहीं तो ये इसी का है हाँ। हाँ। तो युन उत्तम ईश्वरा भाव प्रसंग इति तो ईश्वर के अभाव का प्रसंग आएगा ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था उस के विषय में सिद्धांति कहते हैं तद असत ये नहीं कहा जा सकता ईश्वरा भाव प्रसंग क्यों तो कहते इसलिए कि शास्त्र प्रामाण्यात्अभ्युपगमाच हमने एक तो ईश्वर प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है चक्षुरादि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिय उससे ईश्वर दिखता नहीं है ग्रहण नहीं होता अत है और अनुमेय भी नहीं है इसलिए ईश्वर है आ, शास्त्र प्रमाण का विषय है तो शास्त्र ईश्वर का अभाव नहीं बता रहा है अस्तित्व तो बता रहा है इसलिए शब्द प्रमाण को मानने वालों को जो प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों का अविषय है अतन्द्रिय है उसके विषय में स्वतः प्रमाण वेद है स्वतः प्रमाणभूत, उसका अस्तित्व यदि वेद बताता है तो वो है नहीं है नहीं कहा जा सकता एक ये कहा शास्त्र प्रामाण ईश्वर ईश्वर का अस्तित्व शास्त्र बता रहा है इसलिए ईश्वर के अभाव का प्रसंग नहीं आएगा और दूसरा हम ईश्वरा भाव यानी ईश्वर में जीवत्व तो बता करके यदि ये, ये कर, करेंगे ईश्वर का निराकरण ऐसा हमको यदि अभिष्ट होता तब तो ये दोष हमारे पर होता लेकिन हम ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं ईश्वर में जीव रूपता का प्रतिपादन में तत्व तो वाक्य का तात्पर्य नहीं मानते इस अभिप्राय से कहा कि शास्त्र प्रामाण्याभ्युपगमात नहीं ईश्वर से संसारी संसार्याम प्रतिपाद्यते ये सूत्रात्मक जो हेतु है उसी का स्पष्टीकरण सिद्धांति कर रहे हैं यानी विवरण है ये भाष्य ईश्वर संसारी संसारियात्मत्व न प्रतिपाद्यते इति या न कान अभ्युपगछाम के साथ करिए संसारी से प्रतिपाद्यते इति न अभ्युपगम अभ्युपगछा व्यय हे का अर्थ है जिस कारण से हम उपनिषद वाक्य ईश्वर में संसारी रूपता यानी जीव रूपता बता रहे हैं वेदांत वाक्य ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं न अभ्युपगछा ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो ईश्वरा भाव का प्रसंग आएगा वो स्वीकार नहीं करते वेदांत का तात्पर्य जीव में ईश्वर में जीव रूपता बताना है ऐसा नहीं मानते तो किमत तो कहते संसारीण संसारी तो अपोहे न ईश्वरात्म प्रतिपादय तम वेदांत वाक्यों को तो अभीष्ट है प्रतिपिपादी सीतम का अर्थ होता है प्रतिपादन करना अभिष्ट हम ये प्रतिपादन करना चाहते हैं क्या प्रतिपादन करना चाहते हैं कि संसारी जीव की संसारीता का निराकरण करते हुए उसमें ईश्वर रूपता ब्रह्म रूपता असंसारी रूपता वहां ईश्वर शब्द ब्रह्म का लक्षक है असंसारित का लक्षक है क्या कह करे हाँ। ज्ञान के पहले है हा तो, किंतु, तो संसारी संसारित्वअपोह अपोहेना जीव रूपता का निराकरण करते हुए ईश्वरात्म प्रतिपादय ईश्वर रूपता का हम प्रतिपादन करते हैं ये प्रतिपादन करना हमें अभिष्ट है तो एवच सती अद्वैत ईश्वर से अपत पापम गुणता विपरीत गुणता तो इति व्यवतिष्ठते। जब ऐसा मानते हैं कि संसारी जीव की संसारिता का निराकरण करते हुए उसमें असंसारी ब्रह्मरूपता बताना वेदांत को अभीष्ट है ऐसा मानते हैं तो एवं चती का अर्थ ये निकलेगा अद्वैत ईश्वर जो अद्वैत ईश्वर है का मतलब एक में वितीय ब्रह्म है उसमें अपहत पापमत्वादी गुणता ये उसके स्वरूपभूत गुण हैं। वो वास्तविक है धर्मा धर्मादिराहित्य और विपरीत गुणता तो इतर इतर है जीव उसमें जो विपरीत गुणता है धर्मा धर्मा वत्ता वह मिथ्या है आरोपित है उपाधि के संसर्ग से है ब्रह्म में ही जब कार्यक्रम संघातरूप उपाधि के सन्निधि में ब्रह्म में ही धर्मा वत्ता रूप संसार आरोपित होता है तो उस समय वही ब्रह्मजीव कहलाता है जपा कुसुम की सन्निधि में स्फटिक लोहित कहला रहा वैसे ब्रह्म ही कार्यक्रम संघात की सन्निधि में उपाधि की सन्निधि में जीव कहला रहा है संसारी कहला रहा है और विवेक से कार्यक्रम संघात के रहते हुए भी उसकी कार्यक्रम संघात से अलग जो असंसारिता है ओ, चिन्मात्र रूपता है वह धर्मा धर्मादि से रहित है वो उस, स्वतः अपमत्वादी रूप ही है तो उपाधि के कारण आरोपित जो विरुद्ध धर्म है उसका अपलाप करते हुए जैसे लालिमा का अपलाप करते हुए स्पटिक को विवेकी उस समय भी शुक्ल समझता है शुभ्र समझता ऐसे विवेक से तत्वशादी वाक्य बता रहे हैं कि संसारित्व का तव पदार्थ में जो आरोपित संसारित्व है उसका अपलाप करते हुए उसका असंसारी ब्रह्मत्व ये बता रहे हैं संसारीण संसारित्पोहेन तो ईश्वरात्म प्रतिपयी तम एवं सति अद्वैत ईश्वरस्य ईश्वर से गुणता और विपरीतगुणता तो इतरस्य मिथ्या इति व्यवतिष्ठते यानी सुनिश्चित होता है व्यवतिष्ठते व्यवतिषते व्यवसाय शब्द का निश्चय व्यवतिषते ये सुनिश्चित होता है कि जीवो में विपरीत गुणवत्ता ने धर्माधर्मादि संसार आरोपित है मिथ्या है यद्यपि उत्तम अधिकारी अभाव प्रत्यक्षादि विरोधस्ती तदपी असत तो कहते हैं पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था यदि त्व पदार्थ में असंसारी ब्रह्म रूपता को बताओगे तो अधिकारी के अभाव का प्रसंग आएगा उसका निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि यद्यपि उत्तम अधिकारी अभाव और प्रत्यक्षादि विरोध प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी कोई विषय नहीं बचेगा ना तो उनका भी विरोध होगा कहते तदपि असत ये भी अधिकारियाभाव दोष बताना वेदांत में और प्रत्यक्ष आदि परमाणु का विरोध बताना गलत है अनुचित है क्यों तो ज्ञान के पहले अधिकारी का अभाव बताना चाहते हो और प्रत्यक्ष आदि का विरोध बताना चाहते हो या ज्ञान होने के बाद ये दो विकल्प सिद्धांती पूर्वक से पूछेंगे करके तो यदि ज्ञान के पहले बताएंगे हम प्रत्यक्ष आदि का विरोध और अधिकारी का अभाव नामक दोष वेदांत मत में बताना चाहते हैं तो कहते ये संभव नहीं है अविद्या अवस्था में तो इसमें भेद ही है इसलिए अधिकारी है और प्रत्यक्षाधि प्रमाण भी प्रमाण है जब तक अद्वैत बोध नहीं होता तब तक प्रत्यक्षादी प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य है तो ये कह रहे हैं कि तदप्य सद प्राक प्रबोधात संसारित्व अभ्युपगमांत प्रबोध है तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ ब्रह्म साक्षात्कार अहम ब्रह्म साक्षात्कार इससे पहले तुम पदार्थ में संसारित्व स्वीकार किया गया है उसका वेदांती अपलाप नहीं करते व्यवहारिक संसारित्व का तुम पदार्थ में और तद विषयच्य प्रत्यक्षादि व्यवहारस्य तो प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमेय प्रमातादि जो व्यवहार है वह आध्यात्भाष्य में भाष्कर भगवान कह चुके हैं अविद्यावत पुरुष विषयक ही सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार है करके अविद्यावत पुरुष है भ्रांत पुरुष जो अपने आप को भ्रांति से असंसारी ब्रह्म रूप होता हुआ भी संसारी जीव समझ रहा है प्रमाता रूप समझ रहा है। तब उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि बोध के पहले प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमेय व्यवहार वैसा ही है और वह धर्माधर्मादि से युक्त है संसारी है अविद्या अवस्था में सिद्ध जो संसारित्व और प्रत्यक्षादि प्रमाण उसका विरोध नहीं हो रहा है और ज्ञान होने के बाद तो फिर प्रत्यक्षादि प्रमाणों को अप्रमाण मानना इष्ट ही है जैसे जब तक रस्सी में सर्प की भ्रांति है तब तक वह भ्रांति भ्रांत पुरुष भ्रांति नहीं मानता है प्रमा समझता है और रस्सी को सर्प रूप से दिखाने वाला प्रमाण उसे वास्तविक प्रमाण लगता है और उससे उत्पन्न हुई प्रमा ही समझता है लेकिन स्पष्ट प्रकाश में रस्सी का ज्ञान होने के बाद स्वयं ही वह समझता है कि पहला ज्ञान भ्रांति थी और सर्प भी आरोपित था वैसा हो जाता है तो ये कहते हैं तत्यक्षाद्यवहार से यू अत्म अभूत तत्कंपेत इदीना हि प्रबोधे प्रत्यक्षादी अभाव दर्शय यू अर्व आत्म अभूत कंपसेत यह श्रुति प्रबोध होने पर यानी शादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति होने पर यह बताती है यत्र का अर्थ है विद्यावस्थायाम अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो गया उससे अविद्या निवृत्त हो गई मनोनाश हो गया वह वृत्ति भी तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई चली गई तो जो स्वयं प्रकाश तत्व उस समय शेष रह गया वो है वहाँ अब अविद्या को, अविद्या सहित अविद्यक समस्त द्वैत प्रपंच का बाद हो गया निवृत्ति हो गई रहा ही नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमेय प्रमाता व्यवहार उसका अभाव बता रही है श्रुति प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय के न रहने से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अभाव तो यत्र अने विद्यावस्थायाने ज्ञानी न विदुष तो ज्ञानी को क्या हो जाता है कि अविद्या सहित आविद्य को द्वैत प्रपंच के निवृत्त होने से केन न कम पश्चेत यह श्रुति केन शब्द से प्रमाण का आक्षेप कर रही है कम शब्द से प्रमेय का और ऊपर से जोड़ देना कह पश्चेत प्रमाता का प्रमाण प्रमेय और प्रमाता इसका आक्षेप कर रही है श्रुति का मतलब द्वैत नहीं है त्रिपुटी का अभाव बता रही है ये नान्योति कहो, कहो तो याद प्रबोधे प्रत्यक्षादि अभाव दर्शेती केन नब्द से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अभाव बताया कम शब्द से उनके प्रमेय का अभाव बताया रूपादि का और कह शब्द न होने पर भी पश्चेत का कर्ता हो जाएगा कह प्रथम पुरुष है ना उससे दृष्टा का प्रमाता का आक्षेप और दृष्ट धातु से प्रमिति का आक्षेप तो इस प्रकार ये प्रमाता प्रमाण प्रमिति व्यवहार का निषेध श्रुति कर रही है प्रबोध प्रबोधावस्था में इत्यादिनाहि प्रबोधे प्रत्यक्षादि इदीना ही प्रबोधेदे हैं अभावे। है अभाव प्रसंग इति चेत तो प्रत्यक्षादि अभावे इसका उत्तरण है टीका में वेद श्रद्धालु शंकते तो वेद को जो सत्य मानता है श्रद्धालु वह शंका करता है, तो है? वेद को तो सत्य मानने भी मान सक हा? वो तो नित्य मानते हैं तो शब्द राशि रूप जो वेद है उसे नित्य मानने वाले वेद की सत्यता पर श्रद्धा करने वाले शंका करते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि अभाव श्रुते अपि अभाव प्रसंग चेत तो कहते हैं यदि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अभाव मानेंगे तो वेद का भी अभाव मानना पड़ेगा वेद के अभाव का भी प्रसंग आएगा का मतलब ज्ञान अवस्था में फिर वेद का भी निषेध होगा केन शब्द से प्रमाण मात्र को लेना है प्रत्यक्षादि अर्थापत्ति पर्यंत के सब प्रमाण अनुपलब्धि वगैरह और वेद भी वे सब तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों को तो मान ने में उसे असत्य मानने में ज्ञान से निवृत्त हो इसलिए जो है मिथ्या मानने में आपत्ति नहीं है लेकिन वेद भी मिथ्या है ये मानने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है तो उस दृष्टि से कहते कि वेद सत्य श्रद्धालु तो शंकते है तो कहा प्रत्यक्षादी अभावे श्रुते रि अभाव प्रसंग चेत ऐसा यदि दोष पूर्व बताते हैं तो कहते हैं न कहते ये वेदांत मत में दोष नहीं है वेद के अभाव का प्रसंग नामक दोष क्यों वेद का अभाव प्रसंग का मतलब वेद में मिथ्यात्व का प्रसंग ये दोष नहीं है कहते इसलिए कि इष्टत्वात्म इस कहते कोई भी तो दोष तब माना जाता है कि सामने वाला उसे स्वीकार न करता हो ज्ञान होने पर वेद में भी अवेदत्व ज्ञानी के दृष्टि से तत्व दृष्टि से मानना अभिष्ट है वेदांती को और ज्ञान के पहले तक अहम ब्रह्मास्मि प्रबोध के पहले तक यदि सर्वोपरि कोई है जिसका निर्णय बिल्कुल बदला नहीं जा सकता ऐसा कोई है तो वेद है और बाद में वेद स्वयं ही अपने आप को कहता है कि मैं ज्ञान होने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों के तरह ही उस तत्व दृष्टि में प्रमाण नहीं हो क्योंकि प्रमाण तो प्रमिति के लिए होता है ना और वो प्रमिति प्रमाता को अपेक्षित होती है अब तो प्रमाता ही नहीं रहा अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञान प्राग प्रमातृत्व आत्म नन्विष्ट सात प्रमाते व पाप्मोषादि वर्जित तो प्रमाता रहने पर प्रमाण होगा अब प्रमाता ही नहीं है तो कोई भी प्रमाण उस समय उस अवस्था में नहीं रहेगा ऐसा श्रुति स्वयं मान रही है तो इसलिए कहते हैं न इष्टत्वात तो कहा ये कौन, कौन से श्रुति वाक्य हैं जो वेद को भी उस अवस्था में अवेद बताते हैं अप्रमाण बताते हैं तो कहते हैं अत्र पिता अपिता भृहदारण्य उप निषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में याज्ञवल्केजी ने जनक जी को समझाया है कि अत्र पिता अपिता वेदा अवेदा अस्माभि श्रुते अपि अभाव प्रबोधे तो ये कहते हैं कि अत्र शब्द से वहां दो अवस्थाएं बताई गई है एक सुसुप्ति अवस्था और एक ज्ञान अवस्था तो सुसुप्त अवस्था भी अद्वैत अवस्था है और ज्ञान अवस्था भी अद्वैत अवस्था है इसलिए महाराज जी कहा करते थे ना कि सुसुप्ति मोक्ष को समझाने के लिए अद्वैत यदि भगवान जीवों को सुसुप्ति न देते तो वेदांत का प्रतिपाद्य अद्वैत समझना बड़ा कठिन होता अगर स्वप्न न देते यदि स्वप्न अवस्था तो जागृत अवस्था का मिथ्यात्व समझना कठिन होता एक ही अवस्था लगा देते शुरू से ही तो बहुत अधिक विकास करता ना जीव अधिक समय मिलता काम करने के लिए सोना न पड़ता स्वप्न में भी समय वेस्ट न होता तो ज्यादा विकास होता कि नहीं तो क्यों स्वप्न अवस्था और ये सुसुप्ति अवस्था लगाई तो कहते हैं जागृत अवस्था को जागृत द्वैत को मिथ्या कितना भी श्रुति समझाती तो समझना थोड़ा कठिन हो जाता बुद्धिमान तो उत्तम अधिकारी तो समझ जा लेकिन मध्यम को मंद को समझना कठिन होता और अद्वैत को समझना कठिन होता यदि सुसुप्ति ना होती इसलिए अत्र शब्द से लेना है सुसुप्ति को भी और ज्ञान अवस्था को भी तो हाँ अत्र पिता अपिता भवति तो जैसे सुसुप्ति में पिता अपिता होता है पिता अपने आप को सु सुसुप्ति में गहरी नींद में मैं फलाने का पिता हूँ ऐसा अनुभव नहीं कर सकता मैं फलाने का पुत्र हूँ ये भी अनुभव नहीं करता तो पिता अपिता होता है पुत्र अपुत्र होता है का मतलब जो भी जाग्रत और स्वप्न में कार्य विशेष था द्वैत विशेष था उसका अभाव हो जाता है ऐसे प्रमाणों का भी अभाव होता है ऐसे ही श्रुति आगे सब का वो बताते बताते कहती है वेदा अवेदा भवंती, तो सुसुप्ति में प्रमाण प्रमे व्यवहार रहता ही नहीं है तो वेद भी नहीं रहता ऐसे दार्टान्त में सुसुप्ति तो दृष्टांत है और दृष्टांत में अद्वैत अवस्था जो अनादि रूप सुसुप्ति है वो भी चली गई समाप्त हो गई परम अद्वैत जिसे जागृत सुसुप्ति कहा जाता है उसमें योग वाशिष्ट में ज्ञान की साथ भूमिका में कहा गया पदार्था भावनी नाम की भूमिका वो पदार्था भावनी नाम की भूमिका में वो जागृत सुसुप्ति है वहां कोई द्वैत प्रतीत नहीं होता तो वेद भी फिर वहां वेद नहीं है वो सो नहीं रहा है व्यावहारिक निद्रा नहीं है उसकी लेकिन आत्मनिष्ठ है पदार्थ भावनी स्थिति में तो वहां वो न तो इन सब उपाधि को तीनों शरीरों को भूल करके अपने वास्तविक चिन्मात्र स्वरूप में है ब्रह्मनिष्ठ है उस स्थिति में पदार्थ भावनी में वेद भी अवेद है अत्र शब्द से पदार्थ भावनी को लेंगे तो वेदा अवेदा इति एव अस्मि श्रोते अभी अभाव प्रबोधे सति प्रबोध अवस्था में ज्ञान अवस्था में वेद को अवेद मानने में हमको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि श्रुति स्वयं ही कह रही है अब आगे चर्चा आ रही है क्या आ, न न का अवतरण था अवतरण देख लीजिए ओ वर्णेश क्रम अभावात उपलब्ध ध्वनि आरोपो वाच्य तथा च आरोपित विशिष्ट वर्णात्मक वेदस्य वादी आग्रह अविद्या इति वेद सत्यवा भाव न दोष इह न थोड़ा विचार है इसको कल करते हैं न का अवतरण है यद्यपि न को पढ़ लिया हम लोगों ने लेकिन थोड़ा विचार करना है इस पर और ओम पूर्ण मदह